महाभारत सभा पर्व सभापर्व सप्तशोध्याय श्रीकृष्ण के द्वारा अर्जुन की बात का अनुमोदन तथा युधिष्ठिर को जरासंध की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाना वासुदेव उचय भारत मन से तथा कुंतुत या वै उक्ता मतिशयम अर्जुन न प्रदर्शिता भगवान श्रीकृष्ण ने कहा राजन भरतवंश में उत्पन्न पुरुष और कुंती जैसी माता के पुत्र की जैसी बुद्धि होनी चाहिए अर्जुन ने यहाँ उसी का परिचय दिया है न स्म मृत्युम वात्रि दिवा न चापी कथित अरम अयुद्ये नानु शुश्र महाराज हम लोग यह नहीं जानते कि मौत कब आएगी रात में आएगी या दिन भी क्योंकि उसके नियत समय का ज्ञान किसी को नहीं है हमने यह भी नहीं सुना है कि युद्ध न करने के कारण कोई अमर हो गया हो ऐतावदेव पुरुष ऐ कार्यम हृदय तो क्षणम न ये नृष्टे नमदे पर अतः वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि वे अपने हृदय के संतोष के लिए नित्य शास्त्रों में बताई हुई नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें परम करे सुनस परम्यम च न भवें देव आदि की प्रतिकूलता से रहित अच्छी नीति एवं सलाह प्राप्त होने पर आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है शत्रु के साथ भिड़ने पर ही दोनों पक्षों का अंतर्ज्ञात होता है दोनों दल सभी बातों में समान ही हो ऐसा संभव नहीं अनयस्यापायुग संयुगे परम क्षय संथ जायते सामयान जयश्च न भवे जिसने अच्छी नीति नहीं अपनाई है और उत्तम उपाय से काम नहीं लिया है उसका युद्ध में सर्वथा विनाश होता है यदि दोनों पक्षों में समानता हो तो संशय ही रहता है तथा दोनों में से किसी की भी जय अथवा पराजय नहीं होती ते वा शत्रुदेह समीपगा कथम तेम वृक्ष से वधिया नदी रहया पर रंध्रे पराक्रांता स्वरंध्रावरण स्थिता जब हम लोग नीति का आश्रय लेकर शत्रु के शरीर के निकट तक पहुंच जाएंगे तब जैसे नदी का वेग किनारे के वृक्षों को नष्ट कर देता है उसी प्रकार हम शत्रु का अंत क्यों न कर सक डालेंगे हम अपने छिद्रों को छिपाए रखकर शत्रु के छिद्र को देखेंगे और अवसर मिलते ही उस पर बलपूर्वक आक्रमण कर देंगे रति युद्धे बुद्धिमत हमने तेन तन्ममापी हरो जिनकी सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हो और जो अत्यंत बलवान हो ऐसे शत्रुओं के साथ सम्मुख होकर युद्ध नहीं करना चाहिए यह बुद्धिमानों की नीति नहीं है नीति है यह नीति यहाँ मुझे भी अच्छी लगती है अनवद्यतम बुद्धा प्रविष्टा शत्रु सद्य तत्देह उपाक्रम य तम कामम यदि हम छिपे छिपे शत्रु के घर तक पहुँच जाए तो यह हमारे लिए कोई निंदा की बात नहीं होगी फिर हम शत्रु के शरीर पर आक्रमण करके अपना काम बना लेंगे एकोश एव श्रियम विभरते पुरुष अंतरात्मे भूताय नक्ष यह पुरुषों में श्रेष्ठ जरासंध प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा की भांति सदा अकेला ही साम्राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता है अतः उसका और किसी उपाय से नाश होता नहीं दिखाई देता उसके विनाश के लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना होगा अथ वैनम निहत्याजौशेषेना पी महाता थमाहता प्राप्तयाम तथा स्वर्गम ज्ञातिपराजना अथवा यदि जरासंध को युद्ध में मारकर उसके पक्ष में रहने वाले शेष से सैनिकों द्वारा हम भी मारे गए तो भी हमें कोई हानि नहीं है अपने जाति भाइयों की रक्षा में संलग्न होने के कारण हमें स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। को युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण यह जरा संध कौन है उसका बल और पराक्रम कैसा है जो प्रज्वलित अग्नि के समान आपका स्पर्श करके भी पतंग के समान जलकर भस्म नहीं हो गया कृष्ण हुआ यथा बहुशः श्री कृष्ण ने कहा राजन जरा संध का बल और पराक्रम कैसा है तथा तो अनेक बार हमारा अप्रिय करने पर भी हम लोगों ने क्यों उसकी उपेक्षा कर दी यह सब बता रहा हूं सुनिये अक्षौिणी नाम त्रिषिनाम पति समर्पित राजा बृहद्रथ नाम मगधाधि पतिर् बली मगध देश में बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा राज्य करते थे वे तीन अक्षौणी सेनाओं के स्वामी और युद्ध में बड़े अभिमान के साथ लड़ने वाले थे रूपवान पन्न श्रीमान तुलिक्रम नि दीक्षा सतक्रतूरिवापर राजा बृहदत्त बड़े ही रूपवान बलवान धनवान और अनुपम पराक्रमी थे उनका शरीर दूसरे इंद्र के भांति सदा यज्ञ की दीक्षा के चिन्हों से ही सुशोभित होता रहता था तेज सा सूर्य शंका सृथ्वी सबह यमानतम तम क्रोधे श्रिया वै श्रवणप वे तेज में सूर्य क्षमा में पृथ्वी क्रोध में यमराज और धन संपत्ति में कुबेर के समान थे तस् संयुक्त ही गुण भरत सतम व्याप्ते यम पृथ्वी सर्वा सूर्यशस्तश्रेष्ठ जैसे सूर्य के किरणों से यह सारी पृथ्वी आच्छादित हो जाती है उसी प्रकार उनके उत्तम कुलोचित सद्गुणों से समस्त भूमंडल व्याप्त हो रहा था सर्वत्र उनके गुणों की चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती थी स काशीराज से सुते यमजे भरतर्षभ उप ये मे महाबी रूपद्रविण संयुते तयच कार मिथ स पुरतर्षभ नार्तिष्यं पत्नीभ्या सताभ्यां सुजुराज पत्नीभ्या वसुधाधिप्रिियामनु्या करेणुभ्याव द्वीप भरत कुलभूषण महापराक्रमी राजा भृहद्रथ ने काशीराज की दो झुड़वी कन्याओं के साथ जो अपने रूप संपत्ति से अपुरुष हो पा रही थी विवाह किया और उन नरश्रेष्ठ ने एकांत में अपनी दोनों पत्नियों के समीप यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ कभी विषम व्यवहार नहीं करूँगा अर्थात दोनों के प्रति समान रूप से प्रेम मेरा प्रेम भाव बना रहेगा जैसे दो हसनियों के साथ गजराशोभित होता है उसी प्रकार वे महाराज अपने मन के अनुरूप दोनों प्रिय पत्नियों के साथ शोभा पाने लगे तयोर मध्य अगतर राज वसुधाधिपह गंगा यमुन और मध्य मूर्ति महाली जब वे दोनों पत्नियों के बीच विराजमान होते उस समय ऐसा जान पड़ता मानो गंगा और यमुना के बीच में मूर्तिमान समुद्र शोभित हो रहा है विषय शु निम्न से तय यौवनमात न चंसकर पुत्र तस् जायत कशन मंगल बहुमय पुत्र काम नासाद अनपश्रेष्ठ पुत्रम कुल विषयों में डूबे हुए राजा की सारी जवानी बीत गई परंतु उन्हें कोई वंश चलाने वाला पुत्र नहीं प्राप्त हुआ उन श्रेष्ठ नरेश ने बहुत से मांगलिक कृत्य होम और पुत्रेष्ठी यज्ञ कराए तो भी उन्हें वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई अथ गौतमस्य महात्मनः काीबत पुत्र गौतम से महात्म सुस्रावतपसि श्रा उदारम चंडकौशिक्षयात तम तो वृक्षमूल मुशित पत्नीभ्यारत्न सहयत एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम गोत्री महात्मा के पुत्र परम उदार चंद कौशिक मुनि तपस्या से उपरत होकर अकस्मात इधर आ गए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं यह समाचार पाकर राजा भद्रथ अपनी दोनों पत्नियों एवं पूर्वासियों के साथ उनके पास गए तथा सब प्रकार के रत्नों मुनिजनोचित उत्कृष्ट वस्तुओं की भेंट देकर उन्हें संतुष्ट किया बृहद्रथम च स यथावत् यथावत्त उपवेष तेनाथ अहात्म तमपृक्षत कित पौरैरनुगत से पत्नीभ्या से ही त महर्षि ने भी यथोचित बर्ताव द्वारा बृहद्रथ को प्रसन्न किया उन महात्मा के आज्ञा पाकर राजा उनके निकट बैठे उस समय ब्रह्मषि चंद कौशिक ने उनसे पूछा राजन अपनी दोनों पत्नियों और पूर्वासियों के साथ यहां तुम्हारा आगमन किस देश से हुआ है सवाच मुनि राजा भगवन्ना अपुत्र जन्म इत्याहुर्निष्तम तब राजा ने मुनि से कहा भगवन मेरे कोई पुत्र नहीं है मुनि श्रेष्ठ लोग कहते हैं कि पुत्र हीन मनुष्य का जन्म व्यर्थ है तादृश से ही राज्य न क्रुद्ध कि प्रयोजनम तो हम तपश्चरिष्यामी पत्नीभ्या सहित तो बने इस बुढ़ापे में पुत्रहीन रहकर मुझे राज्य क्या प्रयोजन है इसलिए अब मैं दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में रहकर तपस्या करूँगा ना प्रजस् मुन की स्वर्ग सेवा क्षयो भवे एवं मुक्त राज्ञा तो उन्हें संतानहीन मनुष्य को न तो इस लोक में कीर्ति प्राप्त होती है और न परलोक में अक्षय स्वर्ग ही प्राप्त होता है राजा के ऐसा कहने पर महर्षि को दया आ गई तमब्रवीत सत्य धृति सत्यवागृिधत पितुष्टस्में राजेन्द्र बरम सुव्रत तत सणतवाच बृहद्रथ और राध्या तरसवादीर चंद्र कौशिक ने राजा बृहद्रत से कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजेंद्र मैं तुम पर संतुष्ट हूँ तुम इच्छानुसार वर मांगो यह सुनकर राजा बृहद्रथ अपने दोनों रानियों के साथ मुनि के चरणों में पड़ गए और पुत्र दर्शन से निराश होने के कारण नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद गदगदाणी में बोले राजवाच भगवन राज्य मृत्युज्रस्त तो हम तपोवनम किम वर हनापभाग्य किम में राजा ने कहा भगवन मैं तो अब राज्य छोड़कर तपोवन की ओर चल पड़ा हूँ मुझ अभागे और संतान हीन को वर अथवा राज्य की क्या आवश्यकता श्री कृष्ण कृष्णवाचन ए तत्वा मृध्यानम अगम्क्षुभित्रिय तस्व चाम्रवृक्षा श्री कृष्ण कहते हैं राजा का यह कातर वचन सुनकर मुनि की इंद्रियां शुद्ध के शुद्ध हो गई उनका हृदय पिघल गया तब वे ध्यानस्थ हो गए और उसी आम्र वृक्ष की छाया में बैठे रहे तस्य तस्ोपिष्ट मुत्संग अवातम असुकादष्टम एकम आम्रम एकम आम्रम फलम किलम उसी समय वहाँ बैठे हुए मुनि की गोद में एक आम का फल गिरा वह न हवा के चलने से गिरा था न किसी तोते ने ही उस फल में अपनी चोच गिड़ाई थी तत्प्रगृह मुनिश्रेष्ठ हृदय रागे तथा पुत्र संप्राप्ति कारणम मुनिश्रेष्ठ चंद कौशिक ने चं, चंद कौशिक ने उस अनुपम फल को हाथ में ले लिया और उसे मन ही मन अभिमंत्रित करके पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए राजा को दे दिया उवाचत महाप्राग्यस्तम राज महामि गिताथो निमृतस्व नत्पश्चात उस महाज्ञानी महामुनि ने राजा से कहा राजन तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया नरेश्वर अब तुम अपनी राजधानी को लौट जाओ एसते तलो राज तपसिव तपोवरे प्रजापाल धर्मेण खिताम महाराज यह फल तुम्हें पुत्र प्राप्ति कराएगा अब तुम मन में जाकर तपस्या न करो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो यही राजाओं का धर्म है यज्ञ इंद्रम तरपूना पुत्र राज्य प्रतिष्ठाप्य तथ आश्रम आवृज नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करो और देवराज इंद्र को सोमरस से तृप्त करो पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर वन प्रसाश्रम में आयी तब पुत्र भूपाल मैं तुम्हारे पुत्र के लिए आठ वर देता हूं वह ब्राह्मण भक्त होगा युद्ध में अजय होगा उसकी युद्ध विषयक रुचि कभी कम ना होगी प्रियातिथेयता दीनावीक्षण तथा बलम चो महल्लोके शाश्वती अनुरागम प्रजा चु तस्म स कौशिक यह अतिथियों का प्रेमी होगा तीन दुखियों पर दीन दुखियों पर उसकी सदा कृपा दृष्टि बनी रहेगी उसका बल समान होगा लोक में उसकी अक्षय कीर्ति का विस्तार होगा और प्रजाजनों पर उसका सदा स्नेह बना रहेगा इस प्रकार चंद्र कौशिक मुनि ने उसके लिए ये आठ वर दिए ए त्रुआ मुनिर्वाक्यम शरसा प्रणपत च मुने पाद महाप्राज्य निपा स्वगृह गनिका यह वचन सुनकर उन परम बुद्धिमान राजा भद्रथ ने उनके दोनों चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और अपने घर को लौट गए यथा समय मा तदा स न सतम द्वाभ्याल प्रादा पत्नीभ्या भरतर्षभ नरषेष्ठ उन उत्तम नरेश ने उचित काल का विचार करके दोनों पत्नियों के लिए वह एक फल दे दिया ते ददाब्रम द्विधा कृत्वा भक्षिया भावि चार्य सत्यवाक्य मुने तय समर्भ फल प्राशन संभव तेज दृष्टवा सनपति परामदम अवाप उन दोनों शुभ स्वरूपा ने उस आम के दो टुकड़े करके एक एक टुकड़ा खा लिया होने वाली बात होकर ही रहती है इसलिए तथा मुनि की सत्यवादिता के प्रभाव से वह फल खाने के कारण दोनों रानियों को गर्भ रह गए उन्हें गर्भवती हुई देखकर राजा की बड़ी प्रसन्नता हुई अथकाल महाप्राज्ञा यथा समय मागते प्रजा शरीर महाभ्राज्य प्रसव काल पूर्ण होने पर उन दोनों रानियों ने समय अपने गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा किया एकाक्षिबाचर अर्धोधर मुख स्फित दृष्टवा शरीर शकल प्रभे प्रत्येक टुकड़े में एक आंख एक हाथ एक पैर आधा पेट आधा मुंह और कटी के नीचे का आधा भाग था एक शरीर के उन टुकड़ों को देखकर वे दोनों भय के मारे थरसर कापने लगे उद्विघ्न स ते भगिन्यो तदाभले प्राण शक्ल त्याजे सुख दुखित उनका हृदय हो उठा अबला ही तो थी उन दोनों बहनों ने अत्यंत दुखी होकर परस्पर सलाह करके उन दोनों टुकड़ों को जिनमें जीव तथा प्राण विद्यमान थे त्याग दिया तयोर्था संवी ते कृत्वा ते गर्भ संप्लवे निर्यग्यात पुर द्वारातमुस्तृजाभिजगभु उन दोनों की धाय गर्भ के उन टुकड़ों को कपड़े से ढक अंतपुर के दरवाजे से बाहर निकली और चौराहे पर फेंक कर चली गई चे चतुष्पथ निक्षिपते जरा नामाक्षसे चौराहे पर फेंके हुए उन टुकड़ों को रक्त और मांस खाने वाली जरा नाम की एक राक्षसी ने उठा लिया कर्तुकामा सुखवहे सकले सातु राक्षसे संयोजया मा तथा विधान अमल विधाता के विधान से प्रेरित होकर उस राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को सुविधा पूर्वक ले जाने योग्य बनाने की इच्छा से उस समय जोड़ दिया ते समानी मात्रे तु सकले पुरुष शब एक मृति धरो वीर कुमार समत नर उन टुकड़ों का परस्पर सहयोग होते ही एक शरीरधारी वीर कुमार बन गया तथा राजन लोचना समुदो ब्रजसारम अयम शिशु राजन यह देख कर राक्षसी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे उसे वह शिशुभद्र के सार तत्व का बना जान पड़ा राक्षसी उसे उठा कर ले जाने में असमर्थ हो गई बालस्याम्रतल वृष्टि कृवा चा से निधा सह प्रकोष तति संर सतोज उस बालक ने अपने लाल हथेली वाले हाथों की मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और अत्यंत क्रुद्ध होकर जल से भरे मेघ की भांति गंभीर स्वर से रोना शुरू कर दिया ते नब्दे नहस्रांत पुरे जनह निर्ज कामर व्याघ्र रा परम तप परम तप नरव्याघ्र बालक के उस रोने चिल्लाने के शब्द से रनिवास की सब स्त्रियां घबरा उठी तथा राजा के साथ सहता बाहर निकली ते चा बरे परि पय पूर्ण पयोधरे निराशे पुत्र लाभाय सैवाभ्य गांतलों वाले वे दोनों अबला रानियां भी जो पुत्र प्राप्त की आशा छोड़ चुकी थी मणिन्मुखों सहसा बाहर निकलायी अथ अच्छा दृष्ट्वा तथा राज चेष सतति तंथ बाल सुबलि चिंतयामास राक्षसी नाहामी विशे राग्यो वसंती पुत्रगिधि बालम पुत्रम हंत धाक महात्म उन दोनों रानियों को उस प्रकार उदास राजा को संतान पाने के लिए उत्सुक तथा उस बालक को अत्यंत बलवान देखकर राक्षसी ने सोचा मैं इस राजा के राज्य में रहती हूँ यह पुत्र की इच्छा रखता है अतः इस धर्मात्मा तथा महात्मा नरेश की बालक पुत्र की हत्या करना मेरे लिए उचित नहीं है सातम बाल मुदाय मेघले खेव भास्करम कृत्च मणु समूपम वाच अवसुदाधिपम वा ऐसा विचार कर उद्राक्षसी ने मानवी का रूप धारण किया और जैसे मेघमाला सूर्य को धारण करे उसी प्रकार वह उस बालक को गोद में उठाकर भूपाल से बोले राक्षस युवाच बृहद्रथ सुतस्ते यम मया दत्त तव पत्नी दये जातो दि जाति बरसाशनाथ धाति जन पर मायाज परिरक्षित राक्षसी ने कहा बृहद्रत् यह तुम्हारा पुत्र है जिसे मैंने तुम्हें दिया है तुम इसे ग्रहण करो ब्रह्मषि के वरदान एवं आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से इसका जन्म हुआ है धाजों ने इसे घर के बाहर लाकर डाल दिया था किंतु मैंने इसकी रक्षा की है श्री कृष्ण तथे काशीराज सुते शुभे तम बालम अभिपद्याभ्य सिंचताम श्री कृष्ण कहते हैं भरत कुलभूषण तब काशीराज की उस दोनों शुभ लक्षणा कन्याओं ने उस बालक को तुरंत गोद में लेकर उसे स्तनों के दूध से सींच दिया तत राजा संघृिष्ट सर्वे तदुपलभ्य चेक्ष गर्भा भाम राक्षसीम ताम राक्ष सब देख सुनकर राजा के हर्ष की सीमा न रही उन्होंने सुवर्ण की सी कांति वाली उस राक्षसी से जो स्वरूप से राक्षसी नहीं जान पड़ती थी इस प्रकार पूछा राजोवाच कमल गर्भाभे मम पुत्र प्रदायले राज कल्याणी देवता प्रतिभासी मे राजा ने कहा कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर कांति वाली कल्याणी मुझे पुत्र प्रदान करने वाली तुम कौन हो बताओ मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम इच्छानुसार विचरने वाली कोई देवी हो ऐसे महाभारती परवड़ी राजसुयारंभ परवड़ी जरासंधोत्पत्तौ सप्तशो इस प्रकार से महाभारत महापर्व के अंतर्गत राजसुयारंभ पर्व में जरासंध की उत्पत्ति विषयक सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ